महाभारत द्रोण पर्व चतुर्शोध्यातराष्ट्र का अपना खेद प्रकाशित करते हुए युद्ध के समाचार पूछना धृतराष्ट्रवाच व्यथ ये योरिमें सेना देवाना संजय आहवे ये निवर्तन तुकोदर मुखा नृपा धृतराष्ट्र नि संजय मसेन आदि जो जो नरेश युद्ध में लौट कर आए थे ये तो देवताओं की सेना को भी पीड़ित कर सकते हैं संप्रयुक्त क्लैवायम दृष्टैर्भवती पुरुष तस्वर्वा प्रदृश्यंते पृथक विधा निश्चय यह मनुष्य देव से प्रेरित होता है सबके पृथक पृथक संपूर्ण मनोरथ देव पर ही अवलंबित दिखाई देते हैं दीर्घम विप्रोषित कालमरण्ये जटिलो जी अज्ञात लोकस्याजहार युधिष्ठि सहती से किन्म पुत्र से चाबत जो राजा युधिष्ठिर्दीर्घ काल तक जटा और मृगचर्म धारण करके वन में रहे और कुछ काल तक लोगों से अज्ञात रह भी विचरे हैं, वे ही आज रणभूमि में विशाल सेना जुटा कर चढ़ आए हैं इसमें मेरे तथा पुत्रों के दैव योग के सिवा दूसरा क्या कारण हो सकता है युक्त व ही भाग्ये न ध्रुव मुत्प्य तेन स तथा तेना ते स्वयं निश्चय ही मनुष्य भाग्य से युक्त होकर ही जन्म ग्रहण करता है भाग्य उसे उस अवस्था में भी खींच ले जाता है जिसमें वह स्वयं नहीं जाना चाहता धवान। हमने दूत के संकट में डालकर युधिषि को भारी क्लेश पहुंचाया था परंतु उन्होंने भाग्य से पुनः बहुतेरे सहायकों को प्राप्त कर लिया है अद्य में कया लब्धा काशि कांगा माव सुश्रिता पृथ्वी भूय सीता तथा इति सूत संजय आज से बहुत पहले की बात है मूर्ख दुर्योधन ने मुझसे कहा था कि पिताजी इस समय केक काशी कौशल तथा चेरी देश के लोग मेरी सहायता के लिए आ गए हैं दूसरे वंगवासियों ने भी मेरा ही आश्रय दिया है तात इस भूमंडल का बहुत बड़ा भाग मेरे साथ है अर्जुन के साथ नहीं है तेना समूह द्रोण सुरक्षित उसी विशाल सेना समूह के मध्य सुरक्षित हुए द्रोणाचार्य को युद्ध स्थल में धृष्ट दुम्न ने मार डाला इसमें भाग्य के सिवा दूसरा क्या कारण हो सकता है मध्य राग्यम महाबा सदा युद्धाभिन सर्वास्त्रप द्रोणम कथम मृत्यु राजाओं के बीच में सदा युद्ध का अभिनंदन करने वाले संपूर्ण अस्त्र विद्या के पारंगत विद्वान् महाबाहु द्रोणाचार्य को कैसे मृत्यु प्राप्त हुई समाप्त कृच्चो मोहम्म पर भीष्म्रोण हतौ हम जीतुसे मुझ, मुझ पर महान संकट आ पहुंचा है मेरी बुद्धि पर अत्यंत मोछ आ गया है मैं भीष्म और द्रोणाचार्य को मारा गया सुनकर जीवित नहीं रह सकता युत्र गिदीन दुर्योधन न तत्सर्व प्राप्त सूत माया सह मुझे अपने पुत्रों के प्रति अत्यंत आसक्त देखकर विदुर ने मुझसे जो कुछ कहा था मेरे साथ दुर्योधन को वह सब प्राप्त हो रहा है निशंस तो परम नो स्यक्तवा दुर्योधन जदि पुत्र से संकृषे कृष्ण न मरण भ्रजेत यदि मैं दुर्योधन को त्याग कर शेष पुत्रों की रक्षा करना चाहूं तो यह अत्यंत निष्ठुरता का कार्य अवश्य होगा परंतु मेरे सारे पुत्रों की तथा अन्य सब लोगों की भी मृत्यु नहीं होगी यो ही धर्मम परित्यज्य भवत्यर्थ पर ही यथेलोकान क्षुद्र भाव त्य जो मनुष्य धर्म का परित्याग करके अर्थपरायण हो जाता है वह इस लोक से लौकिक स्वार्थ से, से भ्रष्ट हो जाता है और नीच गति को प्राप्त होता है प्यस्य अवसे भी कुकुदे मृदे सती संजय आज इस राष्ट्र का उत्साह भंग हो गया प्रधान के मारे जाने से अब मुझे किसी का जीवन शेष रहता नहीं दिखाई देता कथम सियादशेषो धुर्योरभ्युतीत यौ लिपजीवाम छमिड़ो पुरुष हम लोग सदा जिन सर्व समर्थ पुरुष का आश्रय लेकर जीवन धारण करते थे उन धुरंधर वीरों के इस लोक से चले जाने पर अब हमारी सेना का कोई भी सैनिक कैसे जीवित बच सकता है भयात संजय वह युद्ध जिस प्रकार हुआ था सब साफ साफ मुझसे बताओ कौन कौन वीर युद्ध करते थे कौन किसको परास्त करते थे और कौन कौन से क्षुद्र सैनिक भय के कारण युद्ध के मैदान से भाग गए थे धनंजय चमे भयं नो भूयि भ्रातृव्या धनंजय अर्जुन के विषय में भी मुझे बताओ रथियों में श्रेष्ठ अर्जुन ने क्या क्या किया था मुझे उनसे तथा शत्रुस्वरूप भीमसेन से अधिक भय लगता है यशेच निवृत्ते सु पांडवे संजय मम सैन्यवशेषात सुधारुण संजय पांडव सैनिकों के पुनः युद्ध भूमि लौट आने पर मेरी शेष सेना के साथ जिस प्रकार उनका अत्यंत भयंकर संग्राम हुआ था वह कहो कथम च वो मन सस्तावृत्ते स्वभाव मामका माम का नाम पांडव सैनिकों के, के लौटने पर तुम लोगों के मन की कैसी दशा हुई मेरे पुत्रों की सेना में जो सूरवीर थे उनमें से किन लोगों ने शत्रु पक्ष के किन वीरों को रोका था इस श्री महाभारत द्रोण परमढ़ी संसप्त व धिताष्ट्रवाक्य चतुर्विशोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत संसप्तक पर्व में धितराष्ट्रवाक्य विषय चौबीसवा अध्याय पूरा हुआ